नारायण आज का विषय है गृहस्थी की गड़बड़ी में ही परमात सधे न्यायालय में ली हुई कसम जैसे लोग सच नहीं मानते उसी प्रकार गृहस्थी में कुछ लोग झूठा व्यवहार करते हैं और कहते हैं व्यवहार तो ऐसा ही होता है यह कोई सही ढंग से की हुई गृहस्थी नहीं गृहस्थी में यदि समाधान नहीं हुआ तो समझो वह सफल नहीं हुई जो गृहस्थी सफलता से नहीं कर पाता वह सफल बाबा जी भी नहीं हो सकता जिसकी गृहस्थी की दिशा गलत हुई वह परमार्थ नहीं सच सक सकता कर्ज बहुत होने पर गृहस्थी का त्याग किया तो इसमें कौन सा त्याग किया गृहस्थी का त्याग यानी क्या किया तो जंगल में जाकर बैठ गए ठंड लगने लगी तो लकड़ियां इकट्ठी की अंगीठी जलाई जगह साफ की तुलसी के पौधे लगाए झोंपड़ी खड़ी की लेकिन भिक्षा को जाते समय यदि झोपड़ी की चिंता रही तो घर बार ने क्या बिगाड़ा था गृहस्थी का बंधन छूटे ऐसी तीव्र इच्छा होती है लेकिन जबरदस्ती से क्या वह छूटती है अवकाश ग्रहण करने के बाद प्रमा करेंगे ऐसा सोचना ठीक नहीं है गृहस्थी की खींचाता की गड़बड़ी में ही प्रमार्थ साधना चाहिए सावधानी किस बात की रखें तो जन्म लेते समय हमने जो वचन दिया था उसे पूरा करने की सावधानी रखें गृहस्थी करते समय ध्यान भगवान की ओर रखो विषय में चूर हो गए भगवान का विस्मरण होने लगा तो यह एक अच्छा मौका है ऐसा मानकर भगवान का स्मरण जारी रखें हम जैसे विषय की शरण गए वैसे भगवान की शरण जाएं। चित्त शुद्ध करके विचार करें और देखें कि हम विषय के कितने अधीन हुए हैं विषय से अलग होने पर ही यह समझ में आ सकता है कि हम विषय के कितने अधीन हुए हैं व्यसनी इसका विचार करें कि मैं व्यसन में लिप्त होने के पूर्व कैसा था मैं पहले हनुमान जी के दर्शन के लिए जाता था अब विषय में मग्न होने पर हनुमान जी की याद भी नहीं आती इसे क्या करें नौकरी में क्या हम वरिष्ठ अधिकारी की शरण में नहीं जाते तो फिर जो पेट के लिए करते हैं वह भगवान के लिए क्यों ना करें सबसे सरल काम भगवान की शरण में जाना है क्योंकि उसमें किसी अन्य बात की ज़रूरत नहीं होती जब चाहे तब हम भगवान की शरण में जा सकते हैं भगवान की शरण जाना यानी मैं भगवान का हो गया हूँ ऐसा मानना जो मानता है कि मैं अब श्री राम का अपना हो गया हूँ और जो भी होता है वह सब श्री राम की इच्छा से होता है उसे फिर कोई और सावधानी नहीं रखनी पड़ती नारायण नारायण